तो तर्क संग्रह नामक ग्रंथ के उद्देश्य प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं द्रव्यादि सात पदार्थों के उद्देश्य ग्रंथ में द्रव्य गुण और कर्म इन तीन पदार्थों के उद्देश्य ग्रंथ का विचार हम लोग कर चुके हैं चतुर्थ पदार्थ है सामान्य इसका जो उद्देश्य ग्रंथ है उसका विचार होना है उद्देश्य शब्द का अर्थ है क्या उद्देश्य किसको कहते हैं नाम हाँ नाम मात्र से परिचय देना उसे कहा जाता है उद्देश्य तो नाम मात्र से परिचित तीन पदार्थों के आप हो गए द्रव्य नामक पदार्थ से भी परिचित हो गए पंचम द्रव्य कौन सा है पंचम द्रव्य आकाश और दूसरा द्रव्य अष्टम द्रव्य आत्मा और षष्ठ द्रव्य काल सप्तम द्रव्य हैं दिशा और मन है नवम द्रव्य नाम मात्रा से परिचय होने पर भी उनका सब क्रम वगैरह सब बताया हुआ है ना ये नव द्रव्य है तो उनका एक तो द्रव्य कहते ही द्रव्य शब्द सुनते ही तर्क संग्रह पढ़ते समय बुद्धि में उपस्थित होना चाहिए ये नव पदार्थ द्रव्य पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिशा आत्मा मन द्रव्य शब्द सुनते ही कहीं व्यापार धंधे की बात हो रही होगी तो वहां द्रव्य शब्द सुनते ही तो धन होगा लेकिन यहां पर तर्क संग्रह में द्रव्य ये शब्द सुनकर के बुद्धि में उपस्थित होना चाहिए ये नौ पदार्थ नौ द्रव्य और द्रव्य का लक्षण क्या बताया था गुणवत्व द्रव्य सामान्य लक्षणम ये नौ द्रव्य में रहने वाला और नौ में से प्रत्येक में रहने वाला और नौ से अतिरिक्त और किसी गुणादि में न रहने वाला लक्षण है गुणवत्वम गुणवत्व यह पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिशा आत्मा मन इन नौ में से हर एक में रहता है कोई न कोई चौबीस गुणों में से एक न एक गुण इन नौ द्रव्य में से किसी न किसी में रहेगा ये चौबीस गुण इन्हीं में रहते हैं द्रव्य में ही द्रव्याश्रित ही होते हैं गुण और गुण कितने हैं चौबीस हैं तो 24 गुणों का भी नाम कौन बता सकता हाँ। पूरा 24 तो ये तो याद करना है ना इतना तो याद करना ही पड़ता है ना? रूप अरस गंध स्पर्श परिमान संख्या हाँ पृथकत्व प्रि, संयोग विभाग परत्वा परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुखी इच्छा द्वेश प्रयत्न धर्माधर्म संस्काराह चतुर्विशति गुणा ये मूल मूल वाक्य तो याद करने पड़ता है और फिर इनको पक्का करने के लिए आगे पीछे का क्रम वगैरह भी याद करने से क्रम तो याद ये याद हो जाए तो फिर ठीक से बुद्धि में बैठ जाए तो क्रम तो आ ही जाएगा बार बार यावर्तन करने से कर्म के पांच प्रकार बताए गए थे उत्षेपण आक्षेपण अंकुंचन प्रसारण गमन ये पांच प्रकार का कर्म होता है अब सामान्य नाम का जो पदार्थ है इसका उद्देश्य है उद्देश्यवाक्य परम परम चेती द्विविधम सामान्यम तत्र पद की यहाँ पर भी अनुवृत्ति लाना कहाँ पर है तत्र शब्द तत्र द्रव्याणी पृथ्वी अप वायु यहाँ पर है न तत्र शब्द शुरू में उसको सातों पदार्थों के नाम मात्र का परिचायक जो वाक्य हैं उनमें ले जाना तो जैसे गुण में लाया था तत्र चतुर्विशति रे गुणा ऐसा ऐसे तत्र पंचकर्माणी ऐसे तत्र सामा, द्विधम सामान्यम ऐसा सामान्य दो प्रकार का है द्विधम सामान्यम परम अपरंच पर सामान्य और अपर सामान्य ऐसा दो प्रकार का सामान्य है द्विधम सामान्यम परम अपरंचे द्विधम सामान्यम तो दो प्रकार का सामान्य है तो दो प्रकार कौन है द्विधम का अर्थ है दो प्रकार तो सामान्य नाम का चौथा पदार्थ दो प्रकार का है और तत्र का अर्थ निकलेगा द्रव्यदि सात पदार्थों में से जो चौथा पदार्थ है सामान्य उसके दो प्रकार हैं दो प्रकार का सामान्य है वो दो प्रकार कौन है तो पर सामान्य अपर सामान्य ये दो प्रकार हैं तो पर सामान्य कहा जाता है ऐसे सामान्य शब्द का अर्थ होता है धर्म और वो दो प्रकार का होता है जाती रूप और जाति भिन्न तो ये जो हैं पर सामान्य कहा जाएगा जो ज्यादा से ज्यादा पदार्थों में रहने वाला है अधिक देशवृत्तिव परत्वम ये सामान्य में परत्व क्या है जो ज्यादा देश में रहें वह पर और न्यून देश में रहेगा वो अपर तो एक सत्ता नाम का सामान्य है ऊपर सामान्य में सबसे पर हैं उससे पर दूसरा कोई नहीं है सत्ता सत्ता सामान्य वो है तीन में सत्ता नाम का सामान्य द्रव्य गुण कर्म इन तीन में रहता है द्रव्य गुण कर्म इन तीन में रहने वाला जो सत्ता नाम का सामान्य है उसे कहा जाता है पर सामान्य ये पूरे में रहेगा तीनों में रहेगा ना सामान्य जाति है वो रहती है एक सत्ता नाम की जाति इन तीनों में रहती है और एक है द्रव्यत्व धर्म ये भी जाति हैं यानी सामान्य है वो कहाँ रहेगा केवल द्रव्य में रहेगा पृथ्वी से लेकर के मन तक जो नौ द्रव्य हैं उन्हीं में द्रव्यत्व तो जाती रहेगी और गुण और कर्म में नहीं रहेगी इसलिए सत्ता सामान्य तो है जो तीनों में रहता है पृथ्वी में भी रहता क्या नाम वो द्रव्य में भी रहता है गुण में भी रहता है कर्म में भी रहता है सत्ता नाम का सामान्य तो और द्रव्यत्व केवल रहेगा द्रव्य में गुणत्व तो रहेगा केवल गुण में कर्मत्व तो रहेगा केवल कर्म में तो ये जो गुणत्व द्रव्यत्व तो, कर्मत्व तो धर्म है ये भी सामान्य है और सत्ता नाम का धर्म भी सामान्य है सामान्य नाम का पदार्थ है इन दोनों में विचार करते हैं तो पर सामान्य कौन है सत्ता तीन में रह रही है और द्रव्यत्व केवल द्रव्य में रह रहा है गुण कर्म में नहीं रह रहा है इसलिए द्रव्यत्व को कहा जाएगा अपर सामान्य हाँ ये भी जाति हैं अपर है? सामान्य रूप जाति पर सामान्य रूप जाति हैं, वो सत्ता इसे अपर सामान्य कहेंगे उसे पर सामान्य कहेंगे तो अपर सामान्य हो गया सत्ता की दृष्टि से अपर सामान्य द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व ये अपर सामान्य है और सत्ता पर सामान्य है ये पृथ्वीत्व तो भी सामान्य है, जाती हैं अब तो भी जाती हैं अब तो यानी जलत्व तेजस्व तो भी जाती हैं वायुत्व तो भी जाती हैं आत्मत्व तो भी जाती हैं मनस्व तो भी जाती हैं कालत्व और दिक्त्व ये जाति नहीं है क्योंकि ये एक, एक है एक में रहने वाला जो धर्म है उसे उपाधि उपाधिभूत धर्म कहा जाता है जाति नहीं वो सामान्य तो है लेकिन जाति नहीं उपाधि रूप सामान्य है आकाशत्व जाति नहीं है आकाशत्व भी एक है ना तो एक में रहने वाला धर्म उपाधिभूत धर्म कहा जाता है उपाधिभूत सामान्य कहा जाएगा उसे न कि जाति रूप सामान्य तो आकाशत्व में आकाश में आकाशत्व तो जाति नहीं है उपाधिभूत सामान्य है वो लेकिन जाति भी रहती है उसमें वो कौन सी जाति रहेगी द्रव्यत्व द्रव्य है ना आकाश तो द्रव्यत्व तो जाति तो रहेगी इसलिए मान तो है वो द्रव्यत्व तो मान है और सत्ता जाति भी रहेगी उसमें वो द्रव्य है ना आकाश तो सत्ता तो तीन में रहती है ना तो आकाश में भी रहेगी द्रव्य होने से तो आकाश में सत्ता और द्रव्यत्व तो ये दो जातियां रहेगी और आकाशत्व ये धर्म तो रहता है लेकिन वो उपाधिभूत धर्म है जाति नहीं है इसे जाति नहीं कहेंगे आकाशत को ऐसे प्रत्येक द्रव्य में पृथ्वी में तो तीन जातियां रहेगी द्रव्यत्व तो भी सत्ता भी और पृथ्वीत्व तो भी जाति है ऐसे गुणों में गुणत्व तो जाती रहती है लेकिन वो खाली गुणों में ही तो रहेगी 24, द्रव्य में और कर्म में द्रव्य गुणत्व तो जाती नहीं रहेगी ना गुणत्व तो धर्म नहीं रहेगा किसमें द्रव्य में और कर्म में गुणत्व तो रहता है क्या रहता है गुण रहता है गुण और गुणत्व तो में अंतर है गुण तो हैं जातिमान और गुणत्व हैं जाति तो गुणत्व जाति तो तो खाली गुण में रहेगी तो गुणत्व तो जाति का आश्रय जो गुण उसका आश्रय बने उसके आश्रय बनेंगे गुणों के कौन ये द्रव्य न कि गुणत्व तो जाति के इसलिए गुणत्व तो जाति मात्र गुण में ही रहेगी द्रव्य में और कर्म में नहीं रहेगी इसलिए गुणत्व की अपेक्षा पर माना जाएगा सत्ता को और सत्ता की अपेक्षा अपर माना जाएगा गुणत्व को लेकिन गुणत्व भी पर हैं रूपत्व की अपेक्षा रूपत्व जाती रहेगी केवल रूप नाम के गुण में जो रूप के अवान्तर भेद हैं शुक्ल नील पिताजी सब तो रूप होते हैं ना तो उसमें तो रहेगी रूपत्व तो जाति साथ में लेकिन गंध में थोड़ी रहेगी रूपत्व तो जाति बाकी तेईस गुणों में रूपत्व तो जाति नहीं रहेगी और गुणत्व तो तेईस में रहता है चौबीस में रहता है इसलिए गुणत्व हो गया पर अधिक देश और रूपत्व तो हो गया मात्र एक रूप नाम के गुण में रहने वाला वो अपर सामान्य हो जाएगा रूपत्व को कहा जाएगा अपर सामान्य और गुणत्व को कहा जाएगा पर सामान्य किसकी अपेक्षा परत्व हैं उसमें रूपत्व की अपेक्षा और अपरत्व भी है गुणत्व में सत्ता की अपेक्षा इसलिए ये गुण द्रव्यत्व तो, गुणत्व तो, कर्मत्व तो ये पर सामान्य भी होगा अपर सामान्य भी होगा सत्ता की दृष्टि से अपर सामान्य कहलाएगा क्योंकि सत्ता तो तीन में रहती है और द्रव्य तो केवल द्रव्य में रहेगा अपर हो जाएगा सत्ता की दृष्टि से ऐसे गुणत्व तो भी सत्ता की दृष्टि से अपर हैं कर्मत्व तो भी सत्ता की दृष्टि से अपर हैं सत्ता कहते तीन तीनों में रहने वाले सामान्य धर्म को इन तीनों में रहने वाली जो जाति वो सत्ता नाम वाली है द्रव्य गुण कर्म इन तीन पदार्थों में रहने वाली जाति का नाम है सत्ता ओ पर सामान्य है और अपर सामान्य कहलाता है जो न्यून देश में रहे तो ये द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व में अपरत्व भी है, परत्व भी है। सत्ता की दृष्टि से अपरत्व और पृथ्वी पृथ्वीत्वादी दृष्टि से परत्व ऐसे पृथ्वीत्व तो में भी द्रव्यत्व की अपेक्षा अपरत्व और घटत्व पटत्व मठत्वादि की दृष्टि से परत्व घट पट मठ ये सब पृथ्वीत्व तो हैं इसलिए उनमें सब में पृथ्वीत्व धर्म रहेगा लेकिन घटत्व तो धर्म पटत्व में नहीं रहेगा पटत्व मठत्व में नहीं रहेगा तो घटत्व तो पठत पटत्वादि सामान्य की अपेक्षा पर माना जाएगा पृथ्वी को पृथ्वीत्व को और पृथ्वीत्व की अपेक्षा अपर माना जाएगा घटत्वादि को इस प्रकार ये सामान्य के अवंतर दो भेद हैं पर सामान्य अपर सामान्य ऐसा दो प्रकार का सामान्य नाम का पदार्थ है और वो रहता है समवाय संबंध से द्रव्य में ही क्या द्रव्य गुण कर्म तीनों में द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहेगा और पांचवा है सात पदार्थों में से पांचवा पदार्थ है विशेष विशेष का उद्देश्य ग्रंथ है नित्य द्रव्य वृत्तो विशेषास्तवनता एवं इसमें कितने पद हैं नित्य द्रव्य वृत्तय एक पद है विशेषाह दूसरा तू तीसरा अनंता चौथा और एव पांचवा और तत्र पद की अनुवृत्ति आएगी तो तत्र विशेषा तू अनता ऐसा अनुभव करना तत्र विशेषा तू अनता एव तो तत्र यानि द्रव्यादि सात पदार्थों में से जो पंचम पदार्थ हैं विशेष नाम का वह पांच प्रकार का है पांच प्रकार ने अनंत हैं यहाँ अनंत शब्द का अर्थ है असंख्य अनंत यानी असंख्य जिनकी जिनका अंत यानि गिनती नहीं की जा सकती उस उन्हें कहा जाता है अनंत है हा विशेषाह अनंता एवं तो विशेष की गिनती नहीं की जा सकती जिसकी गिनती नहीं की जा सकती उसे कहा जाता है अनंत असंख्य असंख्य का अर्थ संख्या रहित ऐसा नहीं लेकिन जिसकी इतने ही हैं ऐसी संख्या नहीं बताई जा सकती निश्चित उन्हें कहा जाता है अनंत असंख्य और इन विशेष नाम के पदार्थों का लक्षण क्या है वो कहाँ रहते हैं तो कहते हैं नित्य द्रव्य वृत्तय ये पहला पद नित्य द्रव्य वृतय है ना तो नित्य द्रव्य वृतय इसमें नित्य शब्द द्रव्य का विशेषण है तो द्रव्य दो प्रकार के हैं जो नौ प्रक... नौ द्रव्य बताए है ना उनमें नित्य द्रव्य अनित्य द्रव्य ऐसे अमांतर दो भेद हो जाते हैं कुछ नित्य द्रव्य हैं कुछ अनित्य द्रव्य है आकाश काल दिशा आत्मा मन ये जो पांच है ये तो नित्य ही है इनके और कोई अनित्य नाम का भेद नहीं है आकाश वैशेषिक शास्त्र के अनुसार नित्य है काल नित्य है और आत्मा नित्य है दिशाएं नित्य हैं और मन भी नित्य है नित्य किसको कहते हैं जो उत्पन्न ना हो नष्ट ना हो मन भी उत्पन्न नहीं होता उनके यहां नहीं मन का नाश भी नहीं होगा नित्य है वो तो ये जो है आपका नित्य द्रव्य नित्य उसे कहा जाएगा किसी जो हो न उत्पन्न हो नष्ट हो वो नित्य है ये पांच तो नित्य ही है और ये जो चार है शुरू वाले पृथ्वी जल तेज वायु ये जो पांच हैं चार हैं इनके दो भेद हैं नित्य भी हैं ये अनित्य भी हैं इनके अवंतर दो भेद होते हैं ये कारण रूप भी हैं कार्य रूप भी हैं तो कारण रूप पृथ्वी कारणात्मक जल कारणात्मक तेज और वायु नित्य हैं और कार्यात्मक जो पृथ्वी जल तेज वायु वह अनित्य है क्योंकि उत्पन्न होते हैं नष्ट होते हैं कार्यात्मक पृथ्वी जल तेज वायु उत्पन्न भी होंगे नष्ट भी होंगे वो अनित्य हैं कार्य रूप पृथ्वी कार्य रूप जल कार्य रूप वायु ये अनित्य हैं और कारण रूप वायु नित्य हैं कारण रूप तेज नित्य हैं कारण रूप जल पृथ्वी नित्य है वो कारण रूप पृथ्वी जल तेज कौन है तो वो है परमाणु परमाणु परमाणु से जगत की उत्पत्ति मानते हैं ये वैशेषिक परमाणु कारणवादी है ना तो जो कार्य रूप पृथ्वी जल तेज वायु है उनमें सबसे पहला पहला कार्य है द्वेणुक परमाणु जो है ये न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है हमेशा बना रहता है इसलिए नित्य हैं तो पृथ्वी के परमाणु नित्य हैं जल के परमाणु भी नित्य हैं तेज के परमाणु और वायु के परमाणु भी नित्य हैं और कार्य पृथ्वी जल तेज वायु है द्वियणुकादि से लेकर के ये पर्वतादि पर्यंत कार्य रूप अनित्य है और कारण रूप नित्य है भागवत में कौन परमाणु आते हैं वो पूरा भागवत तो नहीं हम बुद्धि में ना हमारा तो यानी परमाणु कारणवाद है इनका वैशेषिकों का और वो वहाँ पर भी यदि वर्णन आया होगा तो ये यही हो सकता है परमाणु कारणवाद का वर्णन होगा तो तो परमाणु उसे कहा जाता है जो अंतिम अवयव है जिसका दूसरा कोई अवयव नहीं होता परमाणु स्वयं निरवय है उसे निरवयव कहा जाता है अंतिम अवयव कहा जाता है निरवय द्रव्य नित्य है।, है व्यापक थोड़े होगा निरवय जो होता है वो व्यापक होता है ऐसा नहीं मन निरवयव है लेकिन परिचिन्न है ऐसे परमाणु भी निरवय है उसका कोई अवयव नहीं किया जा सकता वो स्वयं अवयव है लेकिन उसका अवयव नहीं है वो स्वयं किसका अवयव है द्वेनुक का दो परमाणु मिलकर के एक द्वेणुक बनता है इसलिए द्वेनुक रूपी सावयो द्रव्य का अवयव बनेगा परमाणु दो परमाणु परमाणु स्वयं निरवयव है और वह द्वेनुक का अवयव है अवयव होना और सवयव होना ये अलग अलग है निरवय कहते हैं जिसका कोई अवयव नहीं उसको तो परमाणु का कोई अवयव नहीं वो अवयवी नहीं है दैनुक अवयवी है तो दैनुक का अवयव कौन होंगे परमाणु और परमाणु का अवयव कौन होगा तो कहेंगे वो निरवयव है उसका कोई अवयव नहीं है क्या अवयव कहते हैं अंश को अंग को अंश अंग पार्ट द्वेनुक का हेणुक हाँ, नहीं द्वेणुक द्वेनुक द्वि अणुक हाँ, है तो इकोण्चे सेन होकर द्वेणुक हाँ, दो परमाणु से मिल करके एक जो अवयवी बना वो उसका नाम है द्वेणुक और तीन द्वेणुक मिलकर के एक त्रेणुक बनता है ऐसे फिर वो कार्य बन जाता है पर्वत आदि तक समुद्र तक जल अवयवी जल है ये जो हमको दिखती है पृथ्वी ये अवयव रूपा पृथ्वी दिखती है कार्य रूपा पृथ्वी इंद्रिय ग्राह्य है और जो परमाणु है अतिंद्रिय है क्योंकि इंद्रिय स्वयं भी अवयवी है यानी कार्य रूप है वो द्वेनुकात्मक है पृथ्वी के दो परमाणु मिलकर के एक द्वेनुक बना और वो ऐसे कई एक द्वेनुक है तो उसमें द्वेनुक के भी अवान्तर भेद होते हैं कुछ द्वेनुकों से शरीर बनता है कुछ से इंद्रिय कुछ इंद्रिय रूप हो जाते हैं और कुछ विषय रूप हो जाते हैं द्वेनुक तो इंद्रिय चक्षुंद चक्षु इंद्रिय रूप द्वेनुक होगा तेज का घ्राण इंद्रिय रूप द्वेनुक होगा पृथ्वी का और पृथ्वी का जो गुण है गंध उसका ग्रहण करेगा तो ये कार्य रूप पृथ्वी के अवान्तर फिर तीन भेद बताए जाते हैं कार्य रूप पृथ्वी भी द्वेनुक से लेकर के पृथ्वी वहां तक पर्वतादि तक उसके आगे आएंगे तीन भेद इंद्रिय विषय और शरीर ये पृथ्वी का निरूपण आएगा उस समय आएंगे नौ द्रव्य का निरूपण आएगा लक्षण ग्रंथ उस समय तो कहने का अभिप्राय यह है कि परमाणु स्वयं निरवय है और द्वेणुक का वो स्वयं अवयव है और जो सावयव द्रव्य होता है वो कार्यात्मक होता है अनित्य होता है और निरवय द्रव्य को नित्य कहा जाता है तो पृथ्वी के परमाणु भी निरवय है इसलिए नित्य हैं नित्य होने से उसका प्रलय में भी नाश नहीं होगा परमाणु का और उत्पत्ति भी नहीं होगी वो हमेशा बने रहेंगे तो पृथ्वी के परमाणु गिन सकते हैं कितने हैं तो पृथ्वी के ही नहीं गिन सकते तो पृथ्वी जल तेज वायु चारों के मिलकर के गिन सकते हैं गिन सकता है, तो इसलिए अनगिनत हो गए ना जिनकी गिनती नहीं की जा सकती इसलिए ये परमाणु हो गए अनेक और हर एक नित्य द्रव्य में एक एक विशेष रहता अलग अलग जितने नित्य द्रव्य उतने ही विशेष शुरू में परमाणु तो एक ही है फिर देनुक आदि बनते बनते बनते अवान्तर भेद हो जाते हैं फिर काष्ट पत्थर आदि के बीच वाले जो अवान्तर अवयव है ना द्वेनूक से लेकर के आगे के हस्तपात आदि तक के उनको लेकर के अवंतर भेद बन जाता है फिर थे थे थे थे थे थे थे थे। हाँ यानी पृथ्वीत्व तो जाति तो एक रहेगी उनमें लेकिन जैसे घट में भी पृथ्वीत्व तो है पट में भी पृथ्वीत्व तो है लेकिन अवांतर भेद है ना ऐसे अलग अलग अवयवी में और जहाँ से अवयवी शुरू हो जाते हैं तो उनमें फिर अवंतर भेद हो जाता है अवांतर भेद को लेकर के फिर अवयव अवयवी रूप जो अवयव है उत्तर उत्तर अवयवी के पूर्व पूर्व अव, जो अवयवी हैं वो उत्तर उत्तर अवयवी के अवयव बन जाते हैं ना दैणुक अवय अवयवी होता हुआ भी त्रेणुक का अवयव है त्रेणुक अवयवी होता हुआ भी चतुर्णुक का अवयव है तो ये अवांतरिन में भेद होते जाते हैं उसको लेकर के फिर वो ये भेद दिखेगा कोयला तो शीशा तो घट तो हीरा इन सब में हाँ नहीं नहीं परमाणु को गिन ही नहीं सकते परमाणु इतने दिखते ही नहीं है अत इंद्रिय है ना तो जो अतिय हैं उसका ग्रहण नहीं होता प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञान नहीं होता वे असंख्य नहीं इनके तो परमाणु के भी फिर टुकड़े हो जाता है इनका परमाणु है जिसका टुकड़ा किया ही ना जा सके टुकड़ा यानी अवयव वो है अंतिम अवयव वो परमाणु है नहीं नहीं परमाणु थोड़ी गिन सकता है विज्ञान गिन सकते, है। गिन सकते है, इतने ही परमाणु है करके विज्ञान गिनता है नहीं नहीं तो ये जो है अवयव द्रव्य है जितने सवयव द्रव्य वो तो अनित्य है कार्य रूप और न्यूरव द्रव्य है, वो है। नित्य वो असंख्य है इसलिए और प्रत्येक नित्य द्रव्य में एक एक विशेष नाम का पदार्थ रहता है एक द्रव्य में नित्य द्रव्य में एक विशेष रहेगा तो पृथ्वी के परमाणु में से प्रत्येक परमाणु नित्य द्रव्य है तो प्रत्येक परमाणु में एक एक विशेष नाम का पदार्थ रहेगा तो जितने पृथ्वी के परमाणु उतने ही विशेष हो गए ना। तो केवल पृथ्वी के परमाणु में मात्र विशेष रहता ऐसा नहीं जल के परमाणु भी नित्य द्रव्य हैं हा वो पहचान होती है अनुमान से वो होता हेतु बनता है विशेष एक पृथ्वी के दो परमाणु हैं लेकिन आपस में एक दूसरे से भिन्न है तो उनका भेदक कौन होगा तो उनका भेदक है वो विशेष नाम का पदार्थ पृथ्वी के दो परमाणु में से एक परमाणु में रहने वाला विशेष अलग है दूसरे परमाणु में रहने वाला विशेष अलग है और वो अलग अलग विशेष के कारण ही उनका आपस में भेद है तो ये जो दो परमाणु आपस में भिन्न हैं, उसका भेदक कोई ना कोई है वो कौन है विशेष इस प्रकार विशेष का अनुमान होता है ऐसा वैशेषिक कहते है। ऐसे जल के परमाणुओं में भी जितने जल के परमाणु उनमें से प्रत्येक में एक एक विशेष नाम का पदार्थ रहेगा ऐसे तेज के परमाणुओं में से भी प्रत्येक परमाणु में वायु के परमाणुओं में से भी प्रत्येक परमाणु में एक एक विशेष नाम का पदार्थ रहेगा तो चारों के परमाणुओं में एक एक विशेष नाम का पदार्थ रह रहा है आकाश में भी रह रहा है तो काल जो भी नित्य द्रव्य होगा उन प्रत्येक नित्य द्रव्य में रहेगा एक एक विशेष इसलिए नित्य द्रव्य ही असंख्य होने से उनमें रहने वाला रहने वाले विशेष भी असंख्य हो गए इसलिए यहां पर लिखा कि तत्र नित्य द्रव्यवृ त विशेषा स्वनंता एव तो सात पदार्थों में से तत् का अर्थ है जो पंचम पदार्थ हैं विशेष वे अनगिनत है उनकी गिनती नहीं की जा सकती उनका लक्षण है नित्य वृत्ति। नित्य द्रव्य वृत्ति द्रव्य वृत्तित्व समवाय सम्बंध से नित्य द्रव्य में वे रहते हैं और नित्य द्रव्य अनेक होने से वे अनेक हो गए ये हुआ विशेषा स्तनता एव ष्ठ पदार्थ हैं समवाय समवाय के विषय में कहते हैं समवायस्तु एक एवं तत्र पद की अनुवृत्ति आएगी यहाँ पर भी तत्र समवायस्तु एक एव ऐसा तो सात पदार्थों में से षष्ठ पदार्थ जो समवाय है उसके कोई भेद नहीं है वो अकेला ही है समवाय एक संबंध है अरे समवाय संबंध होता है जाति जातिमान में क्रिया क्रियावान में अवयव अवयवी में गुणगुणी में जो संबंध होता है उसे कहा जाता है समु संबंध जाति अपने आश्रय में समु संबंध से रहेगी जिस संबंध से रहती हैं उसका नाम है समय संबंध जाति जात, अपने आश्रय में जिस संबंध से रहती हैं वह संबंध समय कहलाता है क्रिया क्रियावान में जिस संबंध से रहती है वह संबंध समय कहलाता है गुण अपने आश्रय गुणी में जिस संबंध से रहता है उसे कहा जाता है समय संबंध इस प्रकार अवय अवयवों में अवयवी जिस संबंध से रहता है उसे कहा जाता है समवय संबंध तो अवयवी अवयवों में जिस संबंध से रह रहा है गुण गुणी में जिस संबंध से रह रहा है क्रिया क्रियावान में जिस संबंध से रह रही है जाति जातिमान में जिस संबंध से रह रही है वह सम्बन्ध समवय है इनके संबंध का नाम है समय संबंध और वह समय सम्बन्ध नित्य है एक है नित्य है तो समय के लक्षण में आएगा नित्य नित्य संबंध समवाय ऐसा वो लक्षण ग्रंथ में आएगा यहां पर तो खाली उद्देश्य ग्रंथ है नहीं ये नाम मात्र से समवाय का परिचय कराया जा रहा है तो समवाय नाम का एक संबंध है वह नित्य है और एक ही है उसके अनेक भेद नहीं हैं और वो होता है सब संबंधों को समवय कहा जाता संबंध विशेष है वो इतने पदार्थों में ही होने वाला जाति मान क्रिया क्रियावान अवयव अवयवी और गुणगुणी इन पदार्थों का जो आपस में संबंध है उसका नाम है सम्वय संबंध सब संबंधों को सम्वय संबंध नहीं कहेंगे दो द्रव्य आपस में मिलेंगे तो उनका समय संबंध नहीं होगा वो संयोग संबंध होगा दो अवयवी द्रव्यों का आपस में संबंध होगा तो संयोग संबंध होगा क्योंकि इनमें तो अवयव अवयवी भाव संबंध नहीं है ना द्रव्य में भी समय संबंध तो होता है लेकिन अवयवी द्रव्य का अपने अवयवों के साथ समवाय संबंध होगा जैसे द्वेनुक है अवयवी है और उसका अवयव है परमाणु तो द्वेनुक परमाणु रूप अवयवों में रहेगा वो किस संबंध से रहेगा समय संबंध से वो अवयवी द्रव्य है द्वेनुक अवयव द्रव्य है परमाणु उन दोनों का जो आपस में संबंध बना उसका नाम हुआ समय संबंध और जिन दो परमाणुओं से एक द्वेनुक बना है उन दो परमाणुओं का भी आपस में संबंध बनेगा ना उस संबंध का नाम समय नहीं होगा द्वेनुक के आरंभक जो दो परमाणु वे भी आपस में संबंधित होंगे तब एक द्वेनूक का आरंभ कर पाएंगे ना उन दोनों का जो आपस में संबंध है द्वेनुक के अवयवभूत परमाणुओं का वो समवाय नहीं होगा क्यों नहीं होगा इसलिए कि दोनों जो परमाणु हैं ये न तो आव... एक अवयव नहीं है एक दूसरे के अवयव नहीं है वो तो स्वयं निरवय है ना इसलिए अवयव भी और अवयवों का समवय संबंध होता है। ये तो दोनों अवयव ही अवयव हैं इनमें से एक भी अवयवी नहीं है इसलिए अवयवी रूप न होने से इनका समवय संबंध नहीं होगा गुण गुणी भी नहीं है ये तो दोनों द्रव्य हैं इसलिए एक गुण हो और दूसरा गुणी यानी द्रव्य होता तब भी समय संबंध बनता लेकिन ये तो आ, दोनों के दोनों द्रव्य रूप होने से गुण गुणी इनको नहीं कहा जाएगा ऐसे क्रिया क्रियावान भी नहीं कहा जाएगा क्रिया तो कर्म है पंचम पदार्थ ये तो द्रव्य है दोनों परमाणु इसलिए क्रिया क्रियावान भी नहीं है ये और आपका जो है जाति जातिमान तो मान तो ये है लेकिन जाति रूप एक होना था ना जाति और जाती मान में समवाय संबंध होता तो दो परमाणु में से एक परमाणु जाति रूप होता एक जाती मान होता तो समवाय संबंध बनता लेकिन ऐसा नहीं है दोनों भी जाती मान है उन दोनों का आपस में समन्वय संबंध नहीं होगा तो क्या संबंध होगा फिर दो परमाणुओं का दिनुक के आरम्भक जब बनेंगे तो वो होगा संयोग संबंध दो परमाणु आपस में संयुक्त तो होंगे संयोग संबंध जिनका होता है उन्हें संयुक्त कहते हैं समवाय संबंध तो जिनमें होता है उन्हें समवेत कहा जाता है तो जाति का जाति मान में समवाय संबंध है इसलिए जाति को जातिमान में समवेत कहा जाएगा जो समवाय संबंध से रहता है उसे समवेद कहते हैं संयोग संबंध से रहेगा उसे संयुक्त कहेंगे संयुक्त तो एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ रहेगा संयुक्त होकर के संयोग संबंध से रहेगा उनका आपस में संयोग संबंध बनेगा तो संयुक्त कहलाएंगे दो परमाणु आपस में संयुक्त हैं समवेत नहीं और दिनुक जिन दो परमाणुओं से बना है उन दो परमाणुओं में समवेत है संयुक्त नहीं दो परमाणुओं में एक द्वेणुक संयुक्त नहीं होता समवेत होता है दोनों भी द्रव्य है लेकिन द्वेणुक है अवयवी द्रव्य परमाणु है अवयव द्रव्य तो अवयवी द्रव्य अवयव द्रव्य में समवाय सम्बन्ध से रहता है इसलिए उसे कहा जाता है समवेत अवयवी द्रव्य को अवयव द्रव्य में समवेत कहा जाएगा गुण जो रूपादि हैं वे द्रव्य हैं गुणी तो द्रव्य में समवेत होंगे समवाय संबंध से रहेंगे इसलिए कई जगह समवेत समवेद शब्द आएगा तो समवेद शब्द एक पारिभाषिक हुआ समवाय सम्बन्ध से रहने वाले को समवेद कहा जाएगा जो समवाय संबंध से रहता है वह समवेत तो ये समवेद सम, शब्द वेदांत में भी आएगा तर्कशास्त्र में भी आएगा तो उसका अर्थ ठीक से ध्यान में रखना होगा <Sapartcause> गुण और गुणी में जो संबंध होता है वो समवाय संबंध होता है और गुणी में गुण समवाय संबंध से रहता है इसलिए गुण को कहा जाता है गुणी में समवेत गुणी में समवेत है गुण अवय भी में समवेत है जाति जाति मान में समवेत है क्रिया क्रियावान वे क्रियावान में समवेत है और दो परमाणु आपस में संयुक्त है बाकी की चर्चा हम लोग अभाव की चर्चा बची है वो कल करेंगे